अथर्ववेदिया वेदीय के उपनिषद इसमें हम लोग ष्ठ कारिका प्रथम प्रकरण का देख रहे थे प्रथम प्रकरण का नाम था हाँ। आगम प्रकरण तो इसका ष्ठ कारिका द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये सब के द्वारा तीनों अलग अलग अवस्था में भोक्ता भोग्य ये सब का कथन करके तीनों अवस्था का भोक्ता एक ही है और तीनों अवस्था का भोग्य वो भी भोग्य तो है ना एक ही है ये सब सिद्ध किया गया तो आगे अभी ये सब भोक्ता और भोग्य ये सब कैसे सृष्टि होते हैं तो इसका कथन अभी ष्लोक में किया जा रहा है सभी पदार्थ पहले से विद्यमान है उनका प्रकट हो जाता है ऐसा कहा गया सर्वभावान सताम सताम अर्थात विद्यमान पहले से वो विद्यमान है किंतु अलग रूप से विद्यमान है उनका प्रभाव प्रभाव अर्थात उत्पत्ति और प्राण प्रधान होकर के अर्थात जड़ प्रधान हो करके कर अचेतन का उत्पत्ति करता है और चेतन प्रधान होकर के चेतन का उत्पत्ति करता है कौन वही प्राज्ञ वही पुरुष वही प्राण वही अभ्याकृत जो कारण है कारण अगर तम प्रधान भी उपाधि प्रधान हो सकता है अथवा चैतन्य प्रधान हो सकता है तो इसी प्रकार की जड़ चेतन ये दोनों का उत्पन्न करता है टीका में ननु सताम प्रभव न संभवती अति प्रसंगा पूर्वार्धं पूर्वाधे यहाँ से चलना था पूर्व पक्षी का कहना है आप वेदांति कहते हैं कि पदार्थ स पहले से ही विद्यमान है तो सताम भावानाम, सताम अर्थात विद्यमान पूर्वमे विद्यम भावना सत्वाद अगर वो सत है तो विद्यमान ही है तो सत्वात अर्थात विद्यमान्त वो जो घट विद्यमान है जो चैत्र का जन्म हो गया है वो चैत्र फिर दोबारा जन्म होगा तो नहीं होगा प्रभव न संभवती अति प्रसंगात अगर ऐसा मानेंगे कि जो विद्यमान है उसका फिर उत्पत्ति होगा आ तब तो जगत में चैत्र कितना भर जाएंगे इस प्रकार की आशंख्य पूर्वाधस्े पूर्वाध सताम सता प्रभवः इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में सताम सता सता स्व अविद्यात नामूप मायास्वेण सर्वना विश्व तेजस प्राज भेदा प्रभव उत्पत्ति देखिए श्लोक में तीन पद है सताम सर्वभावान प्रभव पूर्वाध में बाकी है इति विनिश्चय ये इति विनिश्चय इसका व्याख्यान आवश्यक नहीं है स्पष्ट है तो बाकी जो पद है सताम सर्वभावान प्रभव इतना का ही व्याख्यान करना है तो पहले भाष्यकार कहते हैं सताम का अर्थ विद्यमान जो विद्यमान है अर्थात इनका कहना है कि घट पहले विद्यमान है घट नहीं है ऐसा नहीं है नया एक असत घट घट पहले था नहीं असत अर्थात तो पुत्र जैसा क्योंकि नया मिथ्या चीज नहीं है सत्य सत्य असत्य असत असत ये बीच में क्या है तो भी नहीं है असत भी नहीं है ये दोनों से विलक्षण और कुछ पदार्थ तो होगा वो कहेंगे होगा तो भाव नहीं तो अभाव घट है तो घटो है घटो नहीं है तो घटा भाव है ये बीच में क्या चीज है तो इसलिए वो लोग कहेंगे कि वो बीच का कुछ नहीं है वेदांति कहेंगे कि नहीं नहीं बीच में है पदार्थ है तो ये वेदांतियों का कहना है कि भाव पदार्थ जो घटो वो पहले से था था किंतु अन्य रूपों में था विद्यमानानम तो आगे कहते हैं श्लोक में दूसरा पद है सर्वभावान तो ये सर्वभावनम उसका अर्थ आगे कहते बीच वाला पद भाष्य का स्वयं नविद्या इसको छोड़ दीजिए आगे देखिए सर्वभावनम भावानम सर्वभावान विश्व तेजस भेदानम भेदान तद्यमान विश्व तेजस प्राज्य भेदानम उत्पत्ति ये हो गया अर्थ पहले से प्राज्य तेजस ये विश्व ये विद्यमान है तो उनकी उत्पत्ति प्रभाव प्रभाव का तो उत्पत्ति उत्पत्ति था, था प्रकट हो जाना प्रकट हो जाना था दूसरों को उपलब्धि होना वो पहले से है किंतु दूसरों को पता नहीं चलता था तो दूसरों को पता चलना अगर पहले से नहीं होते योगी लोग कैसे देख लेते हैं कहते हैं ना ये आगे ऐसा है तो वहाँ बालक जन्म होगा वो कैसे देखते हैं तो पहले से विद्यमान है कहने का बीच में आया स्वेन अविद्यात नाम रूप माया स्वरूपेण एक नंबर टिप्पणी देखे स्वेन गोपर दिया है स्वीय वास्तव स्वरूपेण अधिष्ठानात्मना इति यावत भाष्य का जो शब्द है स्वेन स्वेन अर्थात अधिष्ठान हो गया चैतन्य तो चैतन्य चैतन्यू मतलब चैतन्यवेन अर्थात अधिष्ठान रूपेण अविद्या कृत नाम रूप माया स्वरूपेण उत्पत्ति अर्थात जो मिट्टी था मिट्टी अपने रूप से अभी घट रूप में उत्पत्ति हो गया जब घट रूप से उत्पत्ति हो गया मिट्टी चला गया नहीं, नहीं चला गया इसलिए कहते हैं स्वेन स्वेन अर्थात मृद रूपेण किन्तु अविद्यात जो नाम रूप माया ये अविद्या अविद्यात जो नाम रूप वही हो गया माया स्वरूप उस रूपेण उत्पन्न हो गया तो अर्थात मिट्टी घट रूपेण उत्पन्न हो गया तो वास्तविक मिट्टी जैसे को है ऐसे ही है तो घट रूपेण उत्पन्न हो गया ये तो खाली हम कल्पना कर कल लेते हैं नाम रूप बैठा लेते हैं कुछ कार्य कार्य हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ये सबको लेकर के इसलिए कहते है स्वयन अविद्यात नाम रूप माया स्वरूपेण अविद्यात नाम रूप यही हो गया माया स्वरूप माया यह स्वरूप अथवा माया स्वरूप माया के द्वारा यह स्वरूप क्या स्वरूप हो कहते नाम रूप यही अविद्यात तो अर्थात तो स्वयं रूपेण रहता हुआ अन्य रूप से खाली दिख जाना मिट्टी रहता हुआ घट रूप में दिखना यही सर्वभावानं सर्वभावान प्रभाव अर्थात हमको घट अगर दिखने लगता है तब हमारा बुद्धि सृष्टि जगत सत्यत्व इस तरफ गया घट देखने का समय में भी अगर हमको मिट्टी के प्रति ध्यान जाए अर्थात वेदांत का साधना हुई है कि जितना जितना हम कारण की तरफ दृष्टि दें जगत में व्यवहार में भी हम अधिक अधिक कार्यो में व्यस्त रहते हैं कार्य अर्थात खाली में ये जो क्रियात्मक कार्य नहीं कहता है ये ऐसा हुआ देखो वो अभी आकाश लाल दिखने लगा ये लाल दिखने लगा हमारा बुद्धि वही बंद हो गया ये लाल क्यों दिखने लगा ये कहां से आया इस प्रकार की बुद्धि चलना चाहिए ये व्यक्ति हमको अच्छा लगता है हमारा बुद्धि वही बंद हो गया हम उसी को लेके व्यवहार करने लगे ये व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल नहीं पड़ता है हमारा बुद्धि वही बंद हम व्यवहार करने लगे उसी आधार पर ये नहीं होना है हर जगह में कारण की तरफ हो जाए ये क्यों अच्छा लगता है ये हमको क्यों अनुकूल नहीं पड़ते हैं ये विचार हमेशा करना है धीरे धीरे कारण की तरफ जाएंगे जितना कारण की तरफ जाएंगे फिर देखेंगे अंतिम में कारण और बाहर में नहीं है, सब हमारे अंदर में है इस समस्या का फिर समाधान अर्थात जगत का सत्य तो बुद्धि फिर चला जाएगा ये वेदांत का ये अभ्यास इस प्रकार करना है ये जो भाष्य का पंक्ति दिए स्वेन न्यात नाम रूपो माया स्वरूपेण इसका अर्थ टीका में कहते हैं स्वे न अर्थात अधिष्ठानात्मना तो अधिष्ठान तो रूपेण विद्यमान एव विद्यमान तो जो सता अर्थ कहते थे अविद्यात मायामय आरोपित स्वरूप तेन प्रभाव पहले विद्यमान है किंतु अविद्याकृत नाम रूप यही माया स्वरूप उसी के द्वारा प्रभाव प्रभव, प्रभव, प्रभव प्रकट हो गए एव पहले से नहीं है ऐसा नहीं है विद्यमान एव अविद्यातम मायामय आरोपित स्व सिकरण है अविद्यातम मायामय अर्थात माया का ही विकार है प्राचुर्य आरोपित स्व आरोपित यद स्वरूपम मृत्ति का में आरोपित स्वरूप हो गया घट रूप तेना प्रभव प्रभव अर्थात संभवती प्रभव अर्थात उत्पत्ति प्रकट जोबिक है अभी पूर्व पक्षी न्यायिक है वो कहता है कि आप सत जो विद्यमान है उसी का प्रकट इस प्रकार कह दिए किंतु हम कहते हैं कि पहले नहीं था असत जन्म असत जन्म का निराकरण नहीं होकर कि आप सत का प्रकटन कैसे कर देंगे आप खाली कह दिए कि सत का प्रकटन हो गया कैसे हम मान लेंगे आप हमारा मतों को पहले निराकरण करना चाहिए पूर्व पक्षी कह रहा है टीका में जन्म निरसनम अंतरेण कथम सजन्म निर्धारितुम सक्यम इतिहास्या असजन्म निरसनम अंतरेण अंतरेण का अर्थ बिना असत जन्म का निराश नहीं करके कर, करने बिना कथम सजन्म सत निर्धारितुम सत्यम सत का जन्म हो गया जन्म अर्थात प्रकट क्योंकि जनी जनी धातु का क्या अर्थ है प्रादुर्भाव तो ये जन्म धातु का अर्थ व्याकरण कहता है कि प्रादुर्भाव होना प्रकट होना कुछ नूतन उत्पन्न हो जाएगा ऐसा नहीं है खर नश क्या धातु का अर्थ है नश अदर्शन है अदर्शन हो जाना यही नाश है एकदम उसका जड़ से निरन्वय नाश हो गया ऐसा नहीं है अदर्शन हो जाना यही नाश है अर्थात प्रादुर्भाव हो जाना जन्म अदर्शन हो जाना यही नाश है वास्तविक ना कुछ असत पदार्थ की उत्पत्ति होती है और ना उत्पत्ति के बाद स्थिति के बाद जब नाश होगा एकदम असत हो जाएगा ये नहीं है खाली दिखना और नहीं दिखना यही जन्म और मृत्यु है तो असत जन्म का निराशा नहीं करके सत जन्म कैसे आप निर्धारण कर सकते हैं इसलिए भाष्य में कहते हैं बक्ष्य तिच द्वितीय पंक्ति भाष्य में बक्ष्य तीच आगे कहेंगे एक सौ में ये बात आएगा बंध्या पुत्रो न तत्व माया वापि जायते बंध्या पुत्र ये वास्तविक जन्म हो जाएगा नहीं, नहीं होगा पुत्र तो वास्तविक जन्म नहीं होगा किंतु माया से पुत्र जन्म हो जाएगा माया से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो असत है तो ना वो वास्तविक उत्पन्न होगा न माया से होगा ये दोनों प्रकार से हो ही नहीं सकता इसलिए जो न्यायिक लोग कहते हैं असत का जन्म सिद्धांत कहते हैं तो बिल्कुल संभव नहीं है टीका में जन्म पूर्वम सर्वस्व सत्व कारण व्यापार साध्य असिदेत मिथ्यात्व कथम सता प्रभवो प्रभव भावना आशंक्य पूर्व पक्षी अभी उभयत पासा रज्जु न्याय कहते हैं ऐसा पूर्व पक्षी विकल्प करता है कि दोनों पक्ष में सिद्धांति बंधन है ऐसा मानेंगे तो पास में जाएंगे और ऐसे जाएंगे तो रज्जु में फंस जाएंगे तो इसको कहते हैं उभय तो पासा रज्जु अर्थात निकलने का उपाय नहीं है पूर्व पक्षी कहता है कि अगर आप सत्त का जन्म कहेंगे तो अगर सत्त का जन्म कहेंगे जन्म न पूर्वम सर्वस्व सत्य अगर जन्म से पहले घट बनने से पहले घट था ये कुलाल दंड चक्र लेकर के फिर क्या कर रहा है तो कहते हैं कारण व्यापार साध्य तो असिधे फिर कारणों व्यापारों के द्वारा कारण दंड चक्र कुल इनका जो व्यापार होता है व्यापारों के द्वारा साध्य होता है घट अगर आप कहेंगे पहले से घट है तो फिर कारणों व्यापार और साध्यत्व आएगा अभी घटो में पहले से घट है तो कारण व्यापार साध्य तो असिधे ये नहीं बनेगा और कहेंगे नहीं नहीं पहले घट पहले नहीं था अगर इस प्रकार की पूर्व पक्षी कह दिया कि अगर आप कहेंगे घटो था तो कारण व्यापार व्यर्थ कहीं सिद्धांत कह देगा कि नहीं पहले नहीं था ऐसे अगर कह देगा सिद्धांत ऐसे कहेगा नहीं क्योंकि क्यूँकी कहता है कि पहले से घटो था अगर ऐसा कह देगा तो पूर्व पक्षी विकल्प कर देता है मिथ्यात्वे मिथ्यात्वे तीन नंबर टिप्पणी दे दिया असत्व इत्यर्थ मिथ्यात्व तो का अर्थ तो असत्व क्योंकि पूर्व पक्षी न्यायिक वो मिथ्यात्व नहीं मानता है वो तो मिथ्या का उसका तात्पर्य है असत्व तो असत अगर होगा कथम सतामेव प्रभवो नमिति भवतः प्रतिज्ञा आप प्रतिज्ञा करते हैं सतामेव प्रभव अगर आप कहेंगे कि पहले असत था तो आपका प्रतिज्ञा भंग हो गया इसी को तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तो असत्व इत्यर्थ तो तथा अंगिकारे सतामेव प्रभव इति प्रतिज्ञा भंगापति आप जो प्रतिज्ञा करते हैं सतामेव प्रभव आपका प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा तो पहले से था तो कारण व्यापार व्यर्थ और पहले से नहीं था तो आपका प्रतिज्ञा भंग इसको कहते हैं उभय है। पासा उन उनको तो जो मिथ्या मानते है वो तो मिथ्या का अर्थ बनता है असत क्या नया के लोग मिथ्या नहीं मानते वो कहते हैं अशक्त मध्या पुत्र जो मिथ्या किन्तु यहाँ मिथ्या तो नया ही कह रहा है तो इसलिए मिथ्यात्व तो का अर्थ असत्त्व भाष्य में यदि ही असताम एवं जन्म सियात ब्राह्मणों अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा अभाव असत्त्व प्रसंग सिद्धांत कहता है अगर असत का जन्म होगा ऐसा तो होगा नहीं यदि अगर मानेंगे तो तब क्या होगा असताम एवं जन्म सियात अभी असत्य रहेगा तो अभी ब्रह्म का ज्ञान के लिए हम जिस साधन से व्यवहार कर रहे हैं ये सब नित्य पदार्थ है ना ये सब उत्पत्ति हुए हैं साधन सब जो उत्पत्ति हुए हैं और अगर आप कहेंगे कि जो उत्पत्ति होते हैं असत का उत्पत्ति होता है अर्थात जो आपको साधन रूप से प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा असत हो जाएगा तो ये जो औसत आपको साधन ग्रहण करके तो आगे फिर एक सत्य पदार्थ ब्रह्म होगा ऐसा फिर भावना आएगा नहीं क्योंकि आपको तो जिसको पकड़ेंगे असत असत असत इस प्रकार होगा तो असत के द्वारा जो अव्यवहार्य ब्रह्म जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है ऐसे अशुद्ध चित्र के द्वारा जो ग्राह्य नहीं है उसका ग्रहण फिर कैसे करवाएंगे क्योंकि आप तो जगत को असत बनाती है असत के द्वारा सत का ज्ञान ये नहीं करवा पाएंगे इसको कहते हैं असतान एवं जन्म सियाद यदि तब क्या होगा ब्राह्मण अव्यवहार्य ब्रह्म अव्यवहार्य है उसका ग्रहण द्वारा अभावत, ग्रहण द्वारा होते हैं साधन तो ये सब जो साधन होंगे गुरु शिष्य शास्त्र परिवेश ये सब असत हो जाएंगे आपको सर्वदा ज्ञान होगा असत असत असत तो सत का कैसे ज्ञान होगा तो और अगर कहेंगे कि असत से आया है तब तो पहले प्रश्न हो जाएगा सद ब्रह्म से असत कैसे आ जाएगा ये तो पहले प्रश्न हो जाएगा इसलिए ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा और होने से क्या होगा कि ब्रह्म कुछ है ही नहीं अगर होता तो फिर ये असत सब क्यों आएंगे टीका में कार्य प्रपंच से अगर कार्य असत्व कारण से ब्रह्मण स्वरस्यन व्यवहार्योभा द्वारूत लिंग अर्थ लिंग से अभा सित कार्यपंच से अगर कार्य प्रपंच हो जाएगा तो प्रपंच का कारण कौन है ब्रह्म तो कारण से तो ब्रह्मण स्वरस्य न व्यवहार्यत्व अभाव जो कारण ब्रह्म है वो स्वाभाविक रूप से अपना स्वरूपों से व्यवहार का योग्य नहीं है ब्रह्म किसी व्यवहार का योग्य नहीं है स्वारस्येन न उपाधिग्रस्त होकर के ईश्वरत्व न उपास्य हो जाएगा अथवा उपाधिग्रस्त होकर के जीवत्वेन उपासक हो जाएगा किन्तु स्वभाव से व्यवहार योग्य नहीं है ग्रहणे तस्ह द्वारिंग अभा फिर ब्रह्म का ग्रहण के लिए कोई द्वार लिंगो कुछ नहीं रह रहेगा तो असत्व असत ही हो जाएगा आगे आगे देंगे देते हैं आगते दृष्ट टीका में कार्यण ही लिंग कारण ब्रह्म अदृष्टमी इति अवगम्यते कार्य को लिंग बना करके लिंग चिन्ह उसको बना करके के कारण का जो कि अदृष्ट है दिखता नहीं तो भी उसका निर्णय होता है जैसे पर्वत में धूम दिखता है किंतु बन्नी नहीं दिखती है नहीं दिखने पर भी धूम रूप कार्य के द्वारा हम निर्णय कर लेते हैं कि वहां बन्नी होगा क्योंकि बिना कारण से कार्य नहीं बनेगा तो कार्य दिख रहा है तो कारण होना चाहिए तो अगर आपको कार्य ही असत होगा तो आप कारण कैसे निर्णय करेंगे कार्य लिंग कारण ब्रह्म अदृष्टम सद अवगम्य तत्चे असत भवेत तत तत कार्य अगर वो कार्य ही असत हो जाएगा भवेत न तस्य कारणेन तबंध धीर असद कारणम अपि सै कार्य ही असत हो जाएगा बंध्या पुत्र का किसके साथ संबंध होगा अगर कार्य असत हो जाएगा तो ये असत कार्यों का किसके साथ संबंध होगा किसी के साथ संबंध नहीं होगा नहीं होगा तो तत्चेत तो असत भवे वो तो कार्य अगर असत हो जाएगा न तस् तो कारणेन संबंध अधी असत कार्य का कारण के साथ संबंध ज्ञान नहीं होगा इति अतः इसलिए असदैव कारणमअपी स कारण भी असत हो जाएगा क्योंकि कार्य के साथ संबंध नहीं तो वो क्या कारण है कारण भी असत हो जाएगा आ, अभी नया वेदांति का विवाद चल रहा था अभी वेदांति नया को कह रहा है कि अगर कार्यो को असत मानेंगे तो कारण भी असत हो जाएगा खड़ा था पास में बौद्ध शून्यवादी वो क्या कहेगा कहेगा जाने तो कारण को भी असत हो जाने दो क्योंकि शून्यवादी किसको मानता है शून्य को मानेगा तो कारण सत है ना कार्य सत है दोनों ही नहीं।, नहीं।, नहीं तो अभी बौद्ध कहता है शून्यवादी कार्य कारण उभयोर अभी असत इसे असंख्य दो तृतीय से लाभ कहते तो अभी बौद्ध कहता है कि दोनों ही असत हो जाए इति असंख्य आहो भाष्य में कहते हैं अच्छा दृष्टम चाहे अच्छा, भाष्य पंक्ति समझने से पहले हम लोग विचार करेंगे किसी जगह में एक व्यक्ति सर्प देख करके बाहर आ गया दूसरा आदमी किंतु जाकर के देखा रज्जू है वो आकर के कहता है कि नहीं सर्प नहीं है रज्जू है अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान उसको हुआ जी। और वो जो सर्प देखा है अध्यस्थ का ज्ञान जिसको है उसको अधिष्ठान का ज्ञान करवाना चाहता है तो अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए उसको जब ले करके आएगा उसको कहाँ अधिष्ठानों को दिखाएगा रजू रजू को सीधा दिखा देगा नहीं, को क्योंकि जिसको अध्यस्थ का ज्ञान है उसको अभी अधिष्ठान का ज्ञान तो नहीं है इसलिए जिसका ज्ञान है उसी को दिखा करके ही अधिष्ठान का ज्ञान कराएगा कहेगा वो जो सर्प है जिसको आप सर्प समझ रहे हैं वो ही है तो अगर ये जो सर्प है ये सर्प अगर असत होगा असत हो जाएगा तो इंद्रिय ग्राह्य होगा नहीं हो तो अगर सर्प उसको दिखेगा नहीं तो रज्जु को वो ज्ञान करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा तो इसलिए अधिष्ठान का ज्ञान कराने के लिए अध्यस्थ को ही माध्यम बनाया जाता है जिसको हम ये समझ रहे हैं घट समझ रहे हैं ये घट नहीं है तो कहेंगे ये मिट्टी है, है ये जल है ये तेज है वायु है आकाश है ये भ्रम है तो इसी प्रकार की उसी का ही निराकरण करके अध्यस्थ का निराकरण करके हमको अधिष्ठान का ज्ञान करवाना है अगर आप अध्यस्थ को ही असत कर देंगे ये संभव नहीं है ज्ञान नहीं कराया जा सकता है जो सिद्धांति शब्द में कह दिया तत्व तो अभी उसको दृष्टांत दे करके भाष्य में कहता है दृष्टम च ये देखा गया है क्या देखा गया है रज्जु सर्पा अविद्यात माया बीज उत्पन्ना नाम रज्यात्म सत्वम क्योंकि सिद्धांती अच्छा ये पंक्ति से पहले ये पंक्ति क्यों ला रहे हैं बौद्ध कह दिया कि कार्य कारण दोनों ही मिथ्या हो जाए सिद्धांति कहता है कि कारण जो है वो मिथ्या नहीं हो पाएगा क्योंकि दृष्टम देखा गया है क्या देखा गया है रज्जु सर्पाधी नाम जो सर्प है रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है वो अविद्या से कृत है और माया बीज से उत्पन्न हुआ है तो अविद्या कृत तदेव माया बीजात उत्पन्न समान अधिकरण है टीका में दिया है उसका अविद्या कृत है माया बीज उत्पन्न हुआ है तो ये जो अभी सर्प है वो रज्जु रूपेण सत्य है तो अगर रज्जु रूपेण कारण रूपेण अगर सत्य नहीं रहेगा वो पदार्थ कभी भी अध्यस्त तो पदार्थ नहीं आएगा क्योंकि अधिष्ठान नहीं होने से अध्यस्त तो रहेगा अगर रज्जु को कोई वहां से हटा लेगा फिर वहाँ सर्प दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा इसलिए कहते हैं कि रज्जु सर्पादी नाम अविद्यात माया बीज उत्पन्ना नाम रज्जुआदि आत्मना सत्व रज्जु रूप से सत्य अभी जो सर्प दिख रहा है अगर हम रज्जू को ढाक देंगे सर्प दिखेगा नहीं दिखेगा तो सर्प में जो दिखने का चीज है दिखता है कहते हैं वो दिखता वास्तविक तो किसका दिखता है रज्जु का इसको कहते हैं स्फूर्ति स्फूर्ण होना प्रकाशमान होना तो सर्प में दिखने वाला स्फूर्ण वो रज्जु का ही है और अभी हम कहते हैं कि सर्पो अस्थित ऐसा कहता है जब जिसे देखता है ये जो सर्प का सत्ता है हमारा रज्जु हटा लेंगे फिर सर्प दिखेगा नहीं। तो ये जो सर्प में सत्ता दिखती है ये सत्ता किसकी है रज्जु का है तो रज्जु की सत्ता स्फूर्ति ये सर्प में दिखता है अर्थात तो अधिष्ठान का ही सत्ता स्फूर्ति अध्यस्त में दिखता है तो हम कह देते हैं घटो घट सन कहने से ये ब्रह्म का वाचक शब्द है तो घट सन मतलब ये जो शब्द घट रूपेण अस्थि सर्प ए मतलब ये जो रज्जु अभी आपको सर्प रूप से दिख रहा है सद अभी आपको घट रूप से दिख रहा है घट घट रूप से सत्य नहीं है घट सद रूप से सत्य है सर्प सर्प रूप से सत्य नहीं हुआ रजू रूप से सत्य है ये दिखाते है टीका में जो पंक्ति दे दिया कि अविद्या कृतो माया बीज उत्पन्न उसका विग्रह देते है अविद्य अविद्य का अर्थ अनादि अनिर्वाच्य या अविद्या जो है अनादि है और अनिर्वाच्य है उसके द्वारा आगे है अविद्याकृत तो अविद्य कृताश्च कृता और माया बीजात उत्पन्नाश्च तो अविद्याकृत एक पद हो गया माया बीज उत्पन्न उत्पन एक उत्पन पद हो गया दोनों में कर्मधारय हो गया भाष्य में दिया अविद्यात माया बीज उत्पन्न तो वो दो पद है उसका विग्रह दिखा दिया उत्पन्नाश्च तेसाम अविद्या माया इति न तेजा आगे है ना भाष्य में है अविद्यात माया बीज उत्पन्नानम तो इसका ये विग्रह पूरा हो गया माया बीजात उत्पन्ना तेसाम यहाँ विग्रह पूरा हो गया आगे कहते हैं अविद्या एवं माया इति अंगीकारा जो अविद्या है वही माया है तो जहाँ अविद्या माया को अलग अलग करते हैं जैसे पंचदशी इत्यादि में अविद्या को अलग माया को अलग माया को अविद्या को, को बेष्टि किंतु मांडुके में समि बेष्टि का भेद नहीं है इसलिए अविद्या माया अंगीकारा तेजाम रज्ज्वाद कल सर्पादीनाधिष्ठान भूत रज्ज्वादीपेण सत्व दृष्टि योजना रज्जु सर्पादीना रज्ज्वादौ रज्जु इत्यादि में कल्पित सर्पादीना अधिष्ठान रज्जु आदि रूपेण सत्व ये जो रज्जु इत्यादि का जो कि कल्पित सर्पादि है रज्जु सर्प कहते हैं कल्पित सर्प कल्पित सर्पादीनम अधिष्ठान रज्जु आदि रूपेण सत्व रज्जु रूप से वो सत्व है जिस रूप से सर्प रूप से दिख रहा है उस रूप से सत्व नहीं है दृष्ट मेती योजना आगे एक अनुमान देते हैं विमतम सदउप विमतम कार्य वर्गम जितने सारे कार्य हैं है जगतम तो सदुपादान कलित रजु सर्पव यहाँ दृष्टांत तो क्या हो गया रज्जु सर्प और हेतु कल्पितत्व और साध्य सदुपादानत्व अभी देखेंगे पहले रज्जू सर्प में कल्पितत्व रहेगा उसका जो उपादान है ये रज्जु ये व्यावहारिक पदार्थ है ना वो असत है व्यावहारिक है तो रज्जु सर्प अर्थात व्यावहारिकों को मिथ्या करने के लिए प्रातिभाषिकों को व्यवहार किया जाएगा प्रातिभाषिक मिथ्या ये हम लोग स्वीकार कर लेते हैं उसको दृष्टान्त बना करके कहेंगे जैसे प्रातिभाषी मिथ्या है ऐसे व्यावहारिक भी मिथ्या है रजू सर्प अगर मिथ्या है तो पर्वत नदी ये भी सब मिथ्या है तो ये सिद्ध करेंगे कभी रजू सर्प में कल्पित्व तो रहा इसलिए सद उपादान तो रहा सद अर्थात तो प्रतिभाषिकों के अपेक्षा सत्य प्रातिभाषिकों के अपेक्षा व्यावहारिक सत्य है तो ये व्यावहारिक सत्व आ जाएगा उसमें उनसे आगे अभी विमतम विमतम कार्य जितने सारे कार्य कहेंगे वो सब कल्पित है ब्रह्म में ये सब कल्पित है तो ये कैसे कल्पित है कहेंगे कहेंगे इतना दूर तक तो विचार हुआ एक तो पहले आगम प्रमाण है दूसरा है कि आप देखते हैं सुसुप्ति में कोई भी पदार्थ नहीं है बुद्धि आरम्भ कार्य करें आरम्भ करने से ये सब पदार्थ आते हैं तथा तो बुद्धि का ज्ञान होने से ये सब पदार्थ आते हैं जो ज्ञान मात्र को आश्रय करता है तो वो जानेंगे की वो सब कल्पित पदार्थ होते हैं हमको दिखता है केवल तो दिखता है माने जानेंगे ये सब कल्पित ही है बुद्धि नहीं चलता ऐसा कुछ नहीं है कल्पितत्व अभी कार्य वर्ग में कल्पितत्व रहने से ये भी उपादान होंगे अभी कार्य वर्ग कहने से व्यावहारिक व्यावहारिक का जो उपादान सत्य होगा तो वो पारमार्थिकत होगा क्योंकि प्रातिभाषिक अपेक्षा सत्य हो जाएगा व्यावहारिक और व्यावहारिक की अपेक्षा सत्य हो जाएगा पारमार्थिक ब्रह्म वो सदउपादान हो जाएंगे पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि ये जो आप दृष्टान्त दिए दृष्टान्त किसको दिए रज्जु सर्प वो दृष्टान्त से साध्य विकलत्व अर्थात रज्जु सर्प में सदउादान तो नहीं है रज्जु सर्प का उपादान सत नहीं है तो इसका परिहार करते हैं सिद्धांत अर्थात रज्जु सर्प का जो उपादन है उपादान अर्थात यहाँ रज्जु कहा जाएगा पूर्व पक्षी का कहता है कि उसका कोई रज्जु उसका उपादान नहीं है कोई पदार्थ उसका है ही नहीं वो ऐसे बिल्कुल शून्य से दिखता है इसलिए सिद्धांत कहता है कि नहीं निरासपदा रजू सर्प मृग तृष्णिका दया कुचित उपलब्ध के नचित आस्पद आस्पद आश्रय आश्रय के बिना निरास्पदा रजु सर्प मृग तृष्णिका ये बिना आश्रय में दिखेगा नहीं।, नहीं। तो ये ऐसा अगर दिखता कहीं मृग तृष्णिका फिर आकाश में भी दिखे और नहीं दिखेगा कहीं मरुस्थल में ही दिखेगा रज्जुसर्प मृगतृष्णि का दया क्वित निरास्पदा नहीं उपलब्ध कहीं भी इनका आश्रय नहीं ऐसा नहीं होता है और कैन किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा, देखा जाएगा तो इसलिए दृष्टान्त तो साध्य विकलो नहीं अर्थात रज्जु सर्प का भी कोई आश्रय है इसी प्रकार जगत का भी कोई आश्रय होगा विवक्षितम दृष्टान्तम अनुदय दार्ष्टांतिकम आह दृष्टान्त हो गया रज्जु सर्प दर्शांतिक हो गया ब्रह्म अभी इसको कहते हैं भाष्य में यथा रज्वाम प्राग सर्पोत्पत्ति है रजुआत्मना सर्प सन एवं आसित प्राग सर्प उत्पत्ते हे सर्प उत्पत्ति से पहले कहा सर्प उत्पत्ति होती है रज्जु में इसलिए कहते हैं रज्वाम सर्प उत्पत्ति है प्राग होने से पहले वो सर्प रज्जु रूप से वहां था रज्जु रूप से सर्प था सभी को वहाँ सर्प दिखेगा कोई किसी को दिख सकता है कि वहा माला दिखेगा किसी को दंड दिखेगा किसी को जलधारा दिखेगा अलग, अलग अलग दिखेगा तो ये जितने को जो सब चीज दिखता है वो सभी पदार्थ उसी रज्जु में है, जिसको जैसा संस्कार है वो उसी प्रकार की देख लेता है अगर उसी एक ही रज्जु में ये पांच चीज नहीं होंगे सर्प जल जलधारा भूचिद्र भूचिद्र जमीन फट गया भूचिद्र दंड माला अगर इतने पदार्थ तो उसी रज्जु में नहीं है ये सब कहा से दिखेंगे सब उसी रज्जु में है कहते तो हैं रज्जु आत्म ना सर्प सन एवं आशित रज्जु रूप से सर्प विद्यमान होता हुआ उसमें से फिर बाद में आ जाता है तो रज्जु रूप से विद्यमान है तो अगर रज्जु रूप से सर्प ही विद्यमान है सभी को सर्प दिखना चाहिए किसी को माला क्यों दिख रहे हैं कहते हैं कि माला भी उसी में विद्यमान है माला भी है रज्जु भी है वो भी है इतने पदार्थ से ये रह सकते हैं एक ही में सब कुशूस रूप से जिसका जैसे संस्कार ऐसे ही बना लेगा तो ये सब दृष्टि सृष्टिवादों का कथन करते हैं जैसा देखेंगे ऐसा ही बन जाएगा टीका में प्राण सब्दितम बीजम अज्ञातम ब्रह्म इति तदात्मनावत जो भाष्य में कहा गया कि सन एवं आसित रजुआत्मना सर्प रजु रूप था इसी प्रकार की ये जो जगत है वो भी सब ब्रह्म रूप से ही था शुद्ध ब्रह्म रूप से कहेंगे नहीं नहीं अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म कारण ब्रह्म जिसे जगत का उत्पन्न होगा उसी को कहते हैं प्राण शब्दितम बीजम शब्द से से जिसको कहा कहा गया था। से गया इति तारकादिभ्य वो क्या है अज्ञात ब्रह्म उसी को यशीको शब्द से कहा गया सदैव सौम्य इदमग्र आसी वहां सत शब्द से शुद्ध ब्रह्म को कहा गया ना अज्ञात ब्रह्म को कहा ज्ञान अज्ञात ब्रह्म को अगर शुद्ध ब्रह्म होगा तो जगत कैसे बनेगा अज्ञात ब्रह्म को इसलिए कहते हैं सलक्षण सल सत लक्षण है जिसका सदैव सौम्य विदम अग्रासित में वही कहा गया था तदात्मना आवत अर्थात अज्ञात ब्रह्म रूप से ये जगत पहले था तद एवं अचेतन सर्व जगत प्राग उत्पत्तिर बीजात्मना प्राणो बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनयती तद तो एव विचार यहाँ तक जब हो गया अचेतनम सर्व जगत प्राग ये जो जितने अचेतन है अचेतन पदार्थ है ये सब जगत उत्पत्ति से पहले बीजात्मना बीज रूप से सब कारण रूप से थे बीजात्मना स्थितम प्राण बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनयती जो प्राण है बीजात्मा बीज रूप है वो इनको सब व्यवहार योग्यतया जनयती पहले सब थे कि व्यवहार योग्य थे नहीं।, नहीं थे तो ये व्यवहार योग्यतया जन्म क्या है कहते हैं प्रकट हो जाना प्रकट हो जाना था व्यवहार योग्यतया प्रकट हो जाना ये हो गया उपसंग भाष्य में एवं सर्व भावान उत्पत्ति है प्राग प्राण बीजात्मना इसलिए सारे भावान भावान जगत में जो पदार्थ है उत्पत्ति है, है प्राग उत्पत्ति होने से पहले प्राण बीजात्मना प्राण रूप से प्राण अर्थात बीजात्मा रूप से अर्थात सदैव सोम इधम अगरासी जो सद का गया सदात्मना सत्व सद अर्थात कारण रूप से सब सत्व है विद्यमान है न यहाँ सर्व से अचेतन अंश को ले लेंगे क्योंकि श्लोक में कहा ना सर्वम जनयति प्राणस प्राण आगे चेत अंशुन पुरुष पृथक ऐसा कहा दो भाग अलग अलग कर दिया इसलिए यहाँ सर्व भावानम के सर्वता है अचेतन अंश को अलग करता है पृथक तो क्योंकि चेतन प्रधान होकर के चेतन अंश को बनाएगा जड़ प्रधान होकर के जड़ हो गया प्राण उपाधि अभ्याकृत यहाँ तक वाक्य कह दिया कि प्राण सर्वम जगत जगत अर्थात इसलिए कह दिया तदेव अचेतन सर्वम जगत टीका में कहा ना अचेतन सर्वम जगत को प्राण बनाएगा अतः प्राण प्रधान होकर के बनाएगा आगे जो सब चेतन आगे उनको भी तो बनाएगा ना इसलिए टीका में आगे कहते हैं चतुर्थ पादम प्रतिक मदाय अर्थात जो चेतन है चेत अंशन उनके लिए अलग कहता है आ, आ, अच्छा आप प्रथम अच्छा था। दिया था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना ना आप ऊपर वाला पंक्ति मतलब पूर्वार्ध का सर्व कहते हैं तो वहां तो दोनों है वहाँ दोनों क्योंकि तो उत्तरार्ध में अलग अलग कर दिया सारे भाव पहले से विद्यमान है चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो तो इसलिए सर्व से दोनों ग्रहण हो जाएंगे सो प्रांग, प्रांग ये चेतन अंश हो गए जड़ लेके जड़ भी लिया जाएगा नहीं तो जड़ों का उत्पत्ति नहीं होगा तो फिर व्यवहार नहीं होगा ऊपर किस जो प्रभव है सर्वभावान क्योंकि स्वतामी विनिश्चय है भेदान प्रभाव उत्पत्ति हाँ वहा दिया विश्व प्राज्ञा भेदान यह सबको ही लेना होगा क्योंकि खाली उन्हीं का ही ले लेंगे तो फिर अर्थात जड़ों का उत्पत्ति फिर नहीं लिया जा सकता है इसलिए सबको लेना पड़ेगा फिर भी यहां तो भाष्यकार ऐसे विषय होते हैं जैसे प्राज्य भेदानाम प्रभाव उत्पत्ति कहते हैं और वास्तविक तो क्या है ना कि प्राज्य ही उत्पत्ति करने वाला होता है इसलिए प्राज्यों का उत्पत्ति ये थोड़ा ठीक है मैं ये को देख करके स्पष्ट करूंगा अच्छा हाँ तो चेतन और चेतन सभी का सृष्टि होता है ऐसे वो कहें भाष्य में कितना पंक्ति में अच्छा चतुर्थ पंक्ति में छक्ति अच्छा, कौ, में चार तो चेतना चेतना तो एवं चेतन अचेतनात्मक अशेषम जगत असंकीर्ण संपादय सर्वम वो तो क्या ना उत्तरार्ध का बात कर दिया ये तो उत्तरार्ध में दोनों कह दिया सर्वम का अर्थ अचेतना ले लिया चेतन सुन का अर्थ चेतना ले लिया उत्तरार्ध में तो दोनों कर दिया पूर्वार्ध में सर्वभावान ये दोनों को लेना चाहिए उसी का ही दो विभाग हो गया किंतु तो भाष्यकार वहां सर्वभावान का अर्थ विश्व इस प्रकार कहते हैं। अगर विश्व तयस प्राज्य कहने से वहां अवस्था शरीर और भोग ये सब को ले लिया जाएगा तब तो फिर सब घट जाएगा विषय विषय दोनों आ जाएंगे तो हो जाएगा किंतु तो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा इसको अच्छा ठीक है चतुर्थ पादम चतुर्थ पादं प्रतिकम आदाय व्याकरोति आज यहाँ रहेंगे आगे तीन दिन, दिन अच्छा आगे तीन दिन अवकाश रहेगा तो अभी हाँ वो एक विषय विचार था कि पिछले संभवतः सौ साल से ऐसा मतलब कुछ लोग आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि सुसुप्ति में अज्ञान नहीं है और यहाँ भाष्यकार स्वयं इतना स्पष्ट कहते हैं कि अगर सुसुप्ति में अज्ञान नहीं है ये कहाँ से आ जाएगा अगर सुसुप्ति में आप अज्ञान नहीं रहने पर भी फिर जीव आ जाएगा तब जो मुक्त है उसको भी आना पड़ेगा अगर आप कहेंगे कि मुक्त में अज्ञान नहीं है तो इसलिए वो आएगा नहीं तो कह जाएगा आपको कहते हैं ना सुसुप्ति में अज्ञान नहीं है ये दोनों तो बराबर हो जाएगा ये सारे पंक्ति भाष्य का पंक्ति है तो किन्तु कुछ लोग कहते हैं की सुसुप्ति में अज्ञान नहीं रहता है उनको अगर पूछेंगे तो अज्ञान नहीं है तो तो फिर कैसा आता है कहते ना ना अज्ञान नाश नहीं हो जाता है अज्ञान जागरण स्वप्न में था सुसुप्त में अविद्या का नाश नहीं हो जाता है और नाश नहीं हो जाता है तो फिर तो है मानना पड़ेगा ना तो कहेंगे ना nah, वो वास्तविक तो नहीं है क्योंकि उसका कार्य कुछ तो नहीं दिखता है और कार्य नहीं दिखने से आप कहेंगे वो वास्तविक तो नहीं है तो पहले बात है कि वास्तविक व सुसुप्ति में अविद्या नहीं रहता है शुद्ध ब्रह्मो के साथ जीव एक हो जाता है सुसुप्ति में वास्तविक कैसा होता है और वास्तविक क्या जागरूक स्वप्न में भी क्या जीव ब्रह्म से अलग है क्या वास्तविक तो, तो अभी भी अलग नहीं है तो हम कहते हैं कि अभी हम अविद्याग्रस्त होकर के अलग मान लेते हैं तो अविद्याग्रस्त हो गए अर्थात अविद्या का कार्य से हम ग्रस्त हो गए ये अविद्या का कार्य आ जाता है जागरूक स्वप्न में अविद्या का कार्य से ग्रस्त हो गए कहेंगे अगर अविद्या का कार्य से ग्रस्त हो गए तो ये अविद्या कहाँ से आएगा मानना पड़ेगा कि आपको ये अविद्या कहीं ना कहीं था किंतु कार्य रूपेण नहीं था अभी कार्य रूप से आ गया इसलिए अविद्या था नहीं कैसे कहेंगे अगर नहीं था तो अविद्या अनादि है ये कह सकते हैं कि वहां अविद्या का प्रभाव नहीं था इसलिए अविद्या का दो कार्य माना जाता है एक उसका होता है आवरण शक्ति दूसरा होता है विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति कोई दुख का कारण नहीं है विक्षेप शक्ति दुख का कारण है इसलिए अगर हम मानेंगे कि अविद्या का केवल विक्षेप शक्ति ही एक शक्ति है जो की हमको दुखों का कारण अर्थात हमको ब्रह्म से विच्छिन्न करवा देता है हम उसका आवरण शक्ति मानेंगे ही नहीं तब तो सुसुप्ति में अविद्या मानने का आवश्यक नहीं है फिर तो सुसुप्ति में अगर अविद्या नहीं मानेंगे तो फिर ये स्वप्न में अविद्या को कहां से लाएंगे तो वो लोग इसका उत्तर देते हैं कि सुसुप्ति तो नहीं रहा अविद्या तो नहीं रहा सुसुप्ति में तो इसीलिए ये जागृत स्वप्न में भी अविद्या नहीं रहेगा क्योंकि आना चाहिए नहीं पाएगा किन्तु ये जागृत स्वप्न में जो ये सब पदार्थ दिखते हैं ये सब सुस्रुति में संस्कार रूप से रह जाएंगे फिर जागरूक स्वप्न होने से फिर दोबारा आ जाएंगे यही हमारा विक्षेप का कारण है दुख का कारण है, हमारा ब्रह्म से भेद का कारण है, हमको ये अज्ञानी बोल करके बता देते हैं तो यही अर्थात जो कार्य है वो सब संस्कार रूप से रहेंगे सुसुक्ति में तो लोग कहते हैं अविद्या नहीं है कि तो कार्य का संस्कार रहेगा अभी बोले संस्कार किधर रहेगा अविद्या है नहीं है तो और कौन है संस्कार है और कौन है ब्रह्मतः है तो ब्रह्म में संस्कार रह जाएगा ये असंग कूटस्थ निर्गुण निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म में अविद्या अगर नहीं स्वीकार किया जाएगा तो कोई पदार्थ उसमें रह पाएगा नहीं।, नहीं रह पाएगा अगर आप कहेंगे कि जागरण स्वप्नों का विक्षेप संस्कार रूप से सुसुप्ति होता में रहता है ये संस्कारों को स्वीकार करने के लिए भी आपको अविद्या मानना पड़ेगा तो वो लोग कहते हैं कि सुसुप्ति में इसका प्रभाव नहीं दिखता है तो क्यों नहीं मान क्यों मानना है क्या प्रभाव नहीं दिखने से अगर हमको ये मानना नहीं है तो बहुत चीज का प्रभाव नहीं दिखता है फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसा कैसे होगा कारण रूप से है आगे बनेगा प्रभाव आगे होता है और तो ये तो सर्वजन विधि तो है कि कार्य दे करके कारण का अनुमान किया जाता है तो आप कैसे ये कह देंगे तो इसलिए वो बहुत प्रामाणिक मत नहीं है और उन लोगों का एक बार है कि ग्रंथ किसी की किसी लाके कि हमको दिया उनका रिसोर से आया था महात्मा हमको दिया हम वो ग्रंथ पढ़ने से पहले उसका भूमिका देखा वो लिखने वाले लिखते हैं वो ग्रंथ ये जो व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं कि सुसुप्ति में अविद्या नहीं रहता उनके द्वारा ग्रंथ है किंतु भूमिका दूसरा को लिखा है उनके अनुयायी वो लिखते हैं कि भाष्यकार भगवान और भारतीय ये दोनों प्रामाणिक है बाकी पंचपाधिकाकार विवरणकार भामती कार, कार, कार अद्वैत सिद्धि चित्सुकी खंडन संक्षिप्त शारीरिक ये जितने सारे ग्रंथ रचना करने वाले ये सब भ्रांत हैं। इतने सारे महापुरुषों को एक ही लाइन में खड़े करके भ्रांत कह देने वाले ये कितने प्रामाणिक होंगे और बात कहेंगे ऐसा जो कि भाष्य का ही विरोध हो जाता है तो इसलिए उनका बात में चलने से क्या होगा वास्तव में देखिए अगर हम मान भी लिए कि हमको सुश्रुप में अज्ञान नहीं है तो लाभ क्या हुआ हमारा हम ज्ञानी हो जाते क्या सुसुप्ति से आने के बाद हम कहेंगे हम सुश्रुपति में ज्ञानी है मानते रहो भाई क्या हानि है उसमें? सुश्रुति में सभी ज्ञानी है जो पर्वत है ना वो सदा सुसुप्ति में सर्वदा ज्ञानी है तो हानि मतलब उसे लाभ क्या हुआ जीवो को इस प्रकार कोई अर्थात तो विषय का प्रतिपादन करे जिससे साधकों को लाभ नहीं होता है तो वरंग वो मान करके संतुष्ट हो जाएगा मैं सुसुप्ति में ज्ञानी हूँ और जब मृत्यु हो जाएगा तब तो मैं तो ज्ञानी हो ही जाऊंगा तो इसी प्रकार की ये अर्थात चिंताधारा फैलाने वाला अर्थात तो क्या होगा धीरे धीरे अर्थात तो मैं जब सुसुप्ति में हूँ तो ज्ञानी हूँ जब ये शरीर छुट जाएगा मृत्यु हो जाएगा तो ज्ञानी स्वाभाविक तो अभी क्या करना है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कर और आगे क्या है भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः तो अर्थात देह चला जाएगा तो फिर और कहाँ आना है अर्थात कुछ और करने का आवश्यक नहीं है हम सुसूप में ज्ञानी है मर जाने के बाद ज्ञानी है इसलिए कुछ करने का आवश्यक नहीं है अगर इसके द्वारा अगर आपका निश्चय हो गया क्यों वास्तविक ये कुछ नहीं है जो जब तक तो जितना प्रारब्ध है उतना भोग लेना पड़ेगा वास्तविक वो मतलब अज्ञान बोलकर के कुछ चीज नहीं है जब तो ऐसा कुछ है ही नहीं इस प्रकार के अगर हो गया वो ज्ञानी है किंतु तो इस प्रकार नहीं होता है कांटा तो चुभता है किंतु तो इधर कहेंगे तो जब मर जाएगा तब तो ज्ञानी हो जाएगा ये कैसे होगा जब सहस्र वृश्चिक दंशन होगा मरण काल में उस समय तो ज्ञान ठीक पता चल ये सब मतलब इतना अच्छा थ्योरी नहीं है मतलब वो सब से हमको लाभ नहीं होता है वो सब में चलना नहीं है और थोड़ा चित्ता विनोदन के लिए कभी अध्ययन किया जा सकता है तो जाना नहीं है वो सब में ठीक है असम हुआ ओ पूम